ब्रह्मसूत्र के उपोदघात भाष्य की भाष्यरत्न प्रभा नामक टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं इस टीका में तथापि अन्योन्यात्मकताम इत्यादि समाधान भाष्य की टीका का विचार हो रहा है इसमें नए नैसर्गिक इत्यादि शब्द के प्रयोग से ये बताया गया कि संस्कार रूप कारण अध्यास का उक्त होने से कारणाभाव अध्यासो नास्ति ये अध्यास पर अक्षेप करने वाले नहीं कह सकते और अध्यास के उपादान कारण को बताते हुए कहा गया ये जो मिथ्याज्ञान निमित्त पद हैं इसमें निमित्त शब्द उपादान्थ में है मिथ्या च तद अज्ञान मिथ्याज्ञान ये कर्मधारे समास है और मिथ्या अज्ञान है निमित्ताने उपादान जिसका उसे कहा जाता है मिथ्या अज्ञान निमित्त लोक व्यवहार शब्दित अभ्यास मिथ्या अज्ञान उपादानक है तो मिथ्या अज्ञान उपादानक अध्... लोक व्यवहार शब्दित अध्यास है तो वहां पर उपादान शब्द का ही सीधा सीधा प्रयोग करते भस्कर भगवान तो हो जाता निमित्त पद का प्रयोग क्यों किया उपादान के लिए इस शंका का निराकरण करते हुए कहा गया कि अज्ञान तो उपादान ही है तो भी उसके लिए उसमें निमित्त तत्व भी है उपादानवे अज्ञानस्य से इति तत्वत निमित्त पदम ये कहा और निमित्तत्व कैसे हैं तो कहा आवरक होने से उसमें दोषत्व है और दोष उपादान कारण नहीं होता निमित्त कारण होता है तो आवरकत्व न दोष रूपता होने से निमित्त तत्व भी है और अहंकार अध्यास करता जो परमेश्वर उसकी उपाधि भी अज्ञान है इसलिए कर्ता तो होता है निमित्त कारण तो कर्ता रूपी निमित्त का ईश्वर में कर्तृत्व का उपाधि भी अज्ञान होने के कारण भी उसे निमित्त कहा गया और अध्यास के प्रति निमित्त जो संस्कार कर्म तथा कालादि है उनके प्रति परिणामी उपादान भी अज्ञान होने से अज्ञान को निमित्त कहा गया ये बताया गया अब एक शंका है कि आत्मा तो असंग है स्वयं प्रकाश असंग आत्मा है उसमें अज्ञान रूपी अविद्या का संग कैसे होगा अविद्या के साथ उसका संसर्ग संसर्गाध्यास कैसे होगा और अविद्या का स्वरूप स्वरूपाध्यास तथा संसर्ग संसर्गाध्यास आत्मा में कैसे होगा वो असंग होने से ये शंका बताई जा रही है कि स्वप्रकाश आत्मनि असंगे कथम अविद्या अविद्यासंग तो आत्मा तो स्वयं प्रकाशो असंग है उसमें अविद्या अविद्यासंग कथम अविद्या का स्वरूप अध्यास तथा संसर्ग अध्यास कैसे होगा और अविद्या के साथ आत्मा का संसर्ग संसर्ग्यास कैसे होगा और संसर्ग मानेंगे अविद्या के साथ तो असंगता श्रुति प्रतिपादित तो बाधित हो जाएगी उसका विरोध होगा ये शंका करने वाले का अभिप्राय है तो ये कहते हैं कि संस्कारादि सामग्री अभाव तो, तो ये जो अविद्या संघ है उसका कारणभूत संस्कार और उपादान कारण आदि जो सामग्री है निमित्त कारण संस्कार कर्म काल और उपादान कारण अविद्या अविद्या तो एक है और उसी का भी अध्यास होना है तो उसके अध्यास में परिणामी उपादान कारण कोई दूसरा होना चाहिए ना अध्यास का ये शंका होती है तो इति शंका निराशार्थम मिथ्यापदम तो कहते मिथ्या पद जोड़ दिया अज्ञान का विशेषण मिथ्या ज्ञान निमित्त में मिथ्या ये अज्ञान का विशेषण है ना तो मिथ्या ये विशेषण होने से अर्थ निकलेगा कि संस्कारादि सामग्री के अभाव दशा में भी और अधिष्ठान आत्मा के असंग होने पर भी अविद्या का स्वरूप अध्यास तथा संसर्ग अध्यास आत्मा के साथ हो सकता है ये दिखाने के लिए मिथ्या पद का प्रयोग है कैसे तो कहते इस प्रकार कि आदित्य में अंधकार का लेश भी नहीं है लेश मात्र भी संबंध नहीं है ना, आदित्य तो प्रचंड प्रकाश स्वरूप है और उसमें कहीं से भी कहीं लेश मात्र अंधकार नहीं है लेकिन ये जो क्या कहा जाता है उसे तो यहां संस्कृत में कहा जा रहा है पेचक किसमें गुजराती में भी ये जो रात दिन में नहीं दिखता है जिस पक्षी को उल्लू उल्लू को दिन में नहीं दिखता है ना हाँ तो हिंदी में उल्लू कहता है तो है कन्नड़ में हा संस्कृत तो यही है पेचक भी तो उल्लू जिसको दिन में नहीं दिखता है तो उसका अनुभव तो क्या है सूर्य में तो अंधकार ही अंधकार है तो जहां अंधकार का नाम निशान नहीं है वहां पर पेचक के अनुभव से अंधकार ही अंधकार है है ना तो ये कह रहे हैं कि प्रचंड मार्तंड मंडले पेचक अनुभव सिद्ध अंधकारवत तो प्रचंड जो मार्तंड है मार्तंड मंडल प्रचंडे मंडल का विशेष मारतंड आदित्य तो प्रचंड आदित्य मंडल में प्रचंड है प्रचंड प्रकाश स्वरूप जो आदित्य मंडल है वहां पर अंधकार ही अंधकार पेचक को अनुभव में आता इसलिए पेचक के अनुभव से उल्लू के अनुभव से सिद्ध अंधकार जैसे मिथ्या है मिथ्या होने से वहां पर जहा अंधकार का संसर्ग होने सकता वहां पर भी अंधकार सिद्ध है ऐसे अहम अज्ञ एजो पेचक के अनुभव के तरह हमारा अनुभव है प्रज्ञान घन है आत्मा अहम और उस प्रज्ञान घन प्रत्यक आत्मा में और वो असंग भी है अविद्या रूपी अज्ञान का प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप जो है उस प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप आत्मा के साथ अज्ञान का लेश भी नहीं है लेकिन वहां पर अज्ञान को हमारा अनुभव विषय कर रहा है अहम अज्ञ ये जो अनुभव सिद्ध अज्ञान है उसका अपनाप आप युक्ति से नहीं किया जा सकता कारणा भाव दिखा करके नहीं किया जा सकता प्रकाश में भी अंधकार सिद्ध करते हैं वो कैसे तो एक चार लगा तो और प्रकाश होता है तो अंधकार तो था वहाँ वहा। तो उसके लिए क्या कहा जाता है ऐसा तो आता है कि में प्रकाश होता है प्रकाश पे भी अंधकार होता है प्रकाश ही है ऐसे दो और लगाएं तो और लगाएंगे तो प्रकाश होगा तो उतना अंधकार तो प्रकाश बढ़ गया तो अंधकार था ही नहीं तो तो तो तो प्रकाश बढ़ गया खाली अंधकार नहीं था प्रकाश बढ़ गया इसका अर्थ ये थोड़ी करेंगे कि जैसे अर्जुन ने कहा कि एक साथ हजार तो प्रकाश बढ़ जाता ये कहेंगे कि प्रकाश बढ़ गया उससे अंधकार सिद्ध हुआ यह नहीं प्रकाश बढ़ गया तो किसी प्रकाश की मात्रा बढ़ गई का अर्थ जब कम थी तो उस समय प्रकाश का विरोधी अंधकार विद्यमान था यह थोड़ी होता है कहीं मनुष्य नहीं रहते हैं खाली मकान है तो मनुष्य के विरोधी दूसरे कोई रहते देवता नहीं रहते हैं वहां असुर रहते ये थोड़ी कहा जाएगा तो प्रकाश की मात्रा बढ़ जाएगी अभी जितना जितनी ट्यूब जल रही है उससे और ट्यूब उतनी लगाते हैं तो प्रकाश की मात्रा बढ़ जाएगी हाँ तो मात्रा बढ़ गई अंधकार की कमी नहीं हुई प्रकाश की मात्रा जितनी मात्रा में प्रकाश रूपी सहयोगी चाहिए उतनी मात्रा में सहयोगी के आने पर वो बारीक अक्षर दिखते हैं नेत्र का सहयोगी है प्रकाश सहकारी कारण है रूप ग्रहण में तो रूप ग्रहण के लिए जितना अपेक्षित प्रकाश सहयोगी के रूप में चाहिए उतना आ जाए तो माना जाता है वो हो जाता है उतना न हो तो नहीं होता है कर, कम मात्रा में है का अर्थ उसका विरोधी ही वहां पर उपस्थित है ये नहीं कह सकता नहीं लेकिन ये पहले से बैठ, बैठ यदि बुद्धि में बैठ बैठेगा ना कि प्रकाश कम है तो वहां अंधकार है तो सहसा नहीं निकलेगा हा प्रकाश की मात्रा बढ़ी है ये कह सकते हैं अंधकार घटा है ये नहीं कह सकते अंधकार है ही नहीं वहां पर नहीं है जहां प्रकाश है तो क्या नाम है कहा गया अहम अज्ञ इति अनुभव सिद्धम अज्ञानम दूरपनवम तो अहम अज्ञ इस अनुभव से सिद्ध जो अज्ञान है आत्मा में मैं अज्ञानी हूं अहम अज्ञा का अर्थ है ये अनुभव आत्मा में अज्ञान को विषय कर रहा है इसलिए आत्मा में अज्ञान का निराकरण नहीं किया जा सकता तो कहा फिर आत्मा की असंगता बिगड़ जाएगी अज्ञान का वह आश्रय बन गया तो असंग कहां रहा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि कल्पितस्य अधिष्ठान अस्पर्शित्वात तो अज्ञान तो मिथ्या है यानी कल्पित है और कल्पित वस्तु अधिष्ठान के साथ वस्तुतः तो संश्लिष्ट नहीं होती अधिष्ठान के साथ कल्पित का संसर्ग नहीं होता है इसलिए अधिष्ठान की असंगता बनी रहती है इसलिए मिथ्यापद का प्रयोग किया है कल्पित बताए अज्ञान को तो अज्ञान आत्मा में कल्पित होने से अज्ञान के कारण आत्मा की असंगता बनी रहेगी उसमें किसी प्रकार का कोई विरोध उपस्थित नहीं होगा और एक हेतु बताते हैं कि नित्य स्वरूप ज्ञान तो अविरोधित्वाच्च अंधकार और प्रकाश के तरह ज्ञान ज्यान ज्ञानाज्ञान का परस्पर विरोध है और आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है प्रज्ञान घन है तो ज्ञान स्वरूप आत्मा में अज्ञान कैसे रहेगा विरुद्ध होने से तो कहते हैं जो स्वरूपभूत अज्ञान है ज्ञान है स्वरूपभूत ज्ञान का अज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं है वो तो अधिष्ठान है अज्ञान को सत्ता स्पूर्ति देता है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि नित्य स्वरूप ज्ञान से अविरोधित्वाच्य तो नित्य स्वरूपभूत ज्ञान अज्ञान का विरोधी न होने से नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा में कल्पित अज्ञान हो सकता है अज्ञान की कल्पना अनुभव सिद्ध जो है रह सकती है तो ये जो स्वप्रकाश स्वप्रकाशात्मनी असंगे कथम अविद्या संग। सामग्री आदि संस्कारादी सामग्री अभाव तो ये जो शंका हुई थी इस शंका का निराकरण यहां तक हो गया प्रकारांतर से मिथ्यापद का प्रयोजन बताया जा रहा एक प्रयोजन ये भी बताया ना मिथ्या पद से ही ये सूचित हुआ अब प्रकारांतर से मिथ्यापद का दूसरा फल बताया जा रहा है यदा अज्ञान ज्ञानाभावः इति शंका मिथ्यापदम् मिथ्यापद का विशेषण है मिथ्या मिथ्याज्ञान मिथ्या निमित निमित्त अध्यास लोकव्यवहार तो उसमें मिथ्या ये विशेषण यदि अज्ञान का न देते तो अज्ञान निमित्त लोक व्यवहार इतना ही रहता तो ये जो अज्ञान है ये स, इसमें समास करते न ज्ञानम अज्ञानम नुष समास और नए का प्रत, प्रसज प्रतिषेध अर्थ करते अभाव तो अज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञानाभाव ये अर्थ यदि करेंगे ज्ञानाभाव तो ये निकलेगा ज्ञानाभाव अर्थ करने से कि अभावात्मक है अज्ञान वह अध्यास का जो अर्थाध्यास है भावात्मक पदार्थ है उसका उपादान कैसे होगा अज्ञान निमित्त का अर्थ निकलेगा ज्ञानाभाव उपादानक ये अर्थ निकलेगा ना फिर का मतलब अभाव को उपादान मान रहे हैं और श्रुति तो कहती है कथम असत सत जाए असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है तो इस प्रकार कोई अज्ञान को अभावात्मक न मान ले जैसे तार्किक मानते हैं अज्ञान ज्ञानाभाव रूप है करके अंधकार तेजाभाव है तेज के अभाव को ही अंधकार कहते हैं तार्किक। इसलिए सात पदार्थ में कहीं अंधकार का भाव पदार्थ में अंतर्भाव नहीं है अंधकार कौन है द्रव्य है गुण है कर्म है या सामान्य है छह पदार्थ है भावात्मक इन छह में से कौन है अंधकार कोई नहीं है वह तेज का अभाव है और तेज है द्रव्य तो नौ द्रव्यों में से जो तेज नामक द्रव्य है उसका अभाव वह अंधकार है ये कौन कहते हैं तार्किक ज्ञान तो गुण है सात पदार्थों में और अज्ञान क्या है द्रव्य है कि गुण है कि कर्म है सामान्य है कि विशेष है कोई नहीं है छह भाव पदार्थ में अज्ञान का अंतर्भाव वे किसी में भी नहीं करते उसे गुण भी नहीं मानते किंतु भाव पदार्थों में जो 24 गुणों में से एक बुद्धि नाम का गुण है बुद्धि यानी ज्ञान उसका अभाव जो प्रा आ, ये है आपके उनमें है ना चार प्रकार का अभाव सात पदार्थों में एक अभाव नाम का पदार्थ है उसके अवान्तर चार भेद हैं तो ज्ञान गुण का अभाव ही अज्ञान है ये तार्किक मानते है ऐसे मिथ्या पद यदि नहीं देंगे और अज्ञान निमित्त सर्गी को अयम लोक व्यवहार त्रिगुणात्मिका प्रकृति है तो है वो भी कौन कहते है? करते हैं हम हाँ। आक्षेप पूरा समझ में नहीं आ क्या कहना चाहता है हाँ तो लेकिन वो गुण 24 गुण नहीं है उनके ये जो वैशेषिकों के जो गुण हैं सत्व रूप रस गंध स्पर्श वो नहीं है और वे ये सत्व रज तम त्रिगुणात्मक अज्ञान को मानते भी नहीं है वेदांती मानते हैं वे तो मानेंगे न ज्ञानम अज्ञानम ज्ञानाभाव भाव इत्यर्थ ऐसा कहेंगे उनकी अपनी मान्यता के अनुसार और ये जो शंका होगी फिर अज्ञान निमित्त का अर्थ निकलेगा ज्ञानाभाव भाव उपादानक अध्यास ज्ञानाभाव भाव उपादानक अध्यास तो कथम असत सत जाए इस श्रुति का विरोध होगा तो श्रुति विरुद्ध ये अध्यास का वर्णन होगा इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए मिथ्यापद का प्रयोग किया है अज्ञान का विशेषण मिथ्या को बता अज्ञान ज्ञानाभावात्मक नहीं है अपितु मिथ्या है और मिथ्या का अर्थ अभाव नहीं है और बिल्कुल औ भी नहीं है किंतु अनिर्वचनीय है सद-असद विलक्षण कल्पित यह अर्थ निकलेगा अभाव नहीं कहा जाएगा तो अज्ञानम ज्ञाना भाव इतिशंका निराशार्थम मिथ्यापदम ये मिथ्यापद दिया है विशेषण का तो अज्ञान का लक्षण क्या होगा फिर तो अज्ञान के लक्षण बताए जा रहे हैं कि मिथ्यात्वे सती साक्षात ज्ञान निवर्तव अज्ञानस्य से मिथ्या ज्ञान पदे न मिथ्या ज्ञान निमित्त यहाँ पर अध्यास का उपादान कारणभूत जो अज्ञान है उसका लक्षण बताया गया मिथ्यात्वे सति साक्षात ज्ञान निवर्तत्व अज्ञानस्य से अब ये जो अज्ञान का लक्षण हुआ इसमें मिथ्यात्व है विशेषण साक्षात ज्ञान निवर्तत्व है विशेष्य दो दल है ना विशेषण दल विशेष्य दल इन दलों का पदकृत्य बता रहे हैं प्रयोजन बता रहे हैं कि ज्ञाने, ज्ञान इच्छा प्राग अभाव साक्षात इति वद प्रति मिथ्यात्वे सति इति सती तो ज्ञान इच्छा के प्राग अभाव का निवर्तक है जिस पदार्थ की इच्छा हुई वह पदार्थ प्राप्त तो हुआ उतने मात्र से इच्छा तो निवृत्त होगी लेकिन दोबारा उस पदार्थ की इच्छा नहीं होगी ये नहीं कह सकते लेकिन आत्मज्ञान हो जाए जाएगी तो फिर इच्छा रहती ही नहीं आत्मज्ञानी का स्थित प्रज्ञा का पहला पहला लक्षण है प्रज हाथी यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान तो मनोगत समस्त कामनाओं की आत्यंतिक निवृत्ति प्रहण यानी आत्यंतिक निवृत्ति तो प्राग अभाव तो माना जाता है उत्पत्ति से पहले अभाव को प्राग अभाव कहते हैं आत्मज्ञान से इच्छा आत्मज्ञान के बाद आत्मज्ञानी के अंदर होती ही नहीं है तो सर्वथा इच्छा रहित हो गया आत्मज्ञानी तो फिर इच्छा का प्राप्त अभाव भी नहीं रहा प्राग अभाव की भी निवृत्ति हो गई किससे आत्मज्ञान से तो आत्मज्ञान इच्छा प्राग अभाव का साक्षात निवर्तक है ज्ञान से आत्म आ, क्या नाम इच्छा प्राग अभाव का निवर्तन होता है साक्षात निवृत्ति होती है इसलिए ज्ञानन प्राग अभाव साक्षात निवर्त्यते इति प्रति ऐसा कहने वाले के प्रति केवल ज्ञान यदि अज्ञान का लक्षण इतना ही करेंगे साक्षात ज्ञान निवर्तम अज्ञानस्य से लक्षण मिथ्यात्व तो ये विशेषण नहीं देंगे तो लक्षण किया अज्ञान का चला जाएगा इच्छा के प्राग अभाव में <coughs> अति व्याप्ति हो जाएगी प्राग इच्छा का प्राग अभाव तो अज्ञान नहीं है ना वो तो अभाव स्वरूप है अज्ञान तो अभाव स्वरूप नहीं है और प्राग अभाव तो अभाव है इच्छा का वह ज्ञान से निवृत्त होता है ऐसा मानने वाले के अनुसार यदि साक्ष, साक्षात ज्ञान निवर्तित्व इतना ही लक्षण रहेगा अज्ञान का विशेष दल मात्र तो ये इच्छा के प्राग अभाव में लक्षण चला जाएगा अतिव्याप्ति होगी इसके लिए मिथ्यापद ये विशेषण दिया है ये कहते हैं मिथ्यात्व सति इति उक्तम ये मिथ्या विशेषण है ये आ, इच्छा का प्राग अभाव साक्षात ज्ञान निवर्त्य तो है लेकिन मिथ्या नहीं है वह अभाव रूप है यानी कि उसका भावत्व न अभावत्व निरूपण न होता हो अभावत्व न निर्वचनीय है वो अनिर्वचनीय नहीं है, नहीं है। इसलिए मिथ्यापद है अब आगे कहते हैं अज्ञान निवृत्ति द्वारा ज्ञान निवर्त्य बंधे अतिव्याप्ति निराशा साक्षात कहते मिथ्यात्वे सति ज्ञान निवर्त्यत्व इतना ही लक्षण करो अज्ञान का मिथ्यात्व सती ज्ञान ये साक्षात पद को हटा दो लक्षण वाक्य में रखने की जरूरत नहीं है तो कहते मिथ्यात्व सती ज्ञान इतना ही लक्षण रखेंगे साक्षात पद के बिना तो बंध में ये लक्षण चला जाएगा ज्ञान का बंध है कर्तृत्व आदि ध्यास ये बंधन है ना कर्तृत्व आदि वो भी आत्मज्ञान से निवृत्त होता है आत्मज्ञान निवृत्त करता है इस कर्तृत्व आदि बंधन के उपादान कारणभूत अज्ञान को और अज्ञान के निवृत्त होने से बंधन भी, भी निवृत्त होता है हाँ तो ज्ञान से सीधा बंध निवृत्त नहीं हो रहा अज्ञान निवृत्त होने से बंध निवृत्त हो रहा कर्तृत्व आदि बंध और साक्षात पद नहीं देंगे तो बंधन मिथ्या भी है अज्ञान के तरह उसमें मिथ्यात्व तो भी है और ज्ञान निवर्तित्व तो भी रहा तो मिथ्यात्व सती ज्ञान निवर्तित अज्ञान का लक्षण बंध में चला जाएगा जो अज्ञान का कार्य है अज्ञान सीधा नहीं अज्ञान का कार्य है अतिव्याप्ति हो जाएगी इसलिए साक्षात ये पद जोड़ दिया है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अज्ञान निवृत्ति द्वारा ज्ञान निवर्तिय बंधे अतिव्याप्ति निराशा साक्षात तो इस प्रकार ये मिथ्यात्वे सती साक्षात ज्ञान निवर्तव अज्ञान से लक्षण ये अज्ञान का लक्षण हुआ और भी एक अज्ञान का लक्षण बताता है एक लक्षण एक तो है, है ये दूसरा एक लक्षण बता रहे हैं अनादि उपादानत्वे सति मिथ्यात्व लक्षण वा लक्षण अनादि उपादानत्वे सति मिथ्यात्व अज्ञानस्य से लक्षण अथवा तो जो अनादि उपादान है और मिथ्या है उसे कहा जाता है अज्ञान इसमें यदि मिथ्यात्व ये विशेष अंश नहीं रखेंगे अनादि उपादानत्वम ये विशेषण अंश मात्र लक्षण रखेंगे तो अनादि उपादानत्वम अज्ञानस्य लक्षणम तो अनादि उपादानत्व ये अज्ञान में रहता हुआ ब्रह्म में भी चला जाएगा ब्रह्म भी तो अनाधि उपादान है आपके अध्यास का विवर्त उपादान कारण है ना उपादान से विवर्त उपादान भी लिया जा सकता अज्ञान है परिणामी उपादान कारण और ब्रह्म है विवर्त उपादान कारण तो ब्रह्मरूपी विवर्त उपादान कारण में भी अज्ञान का लक्षण जाएगा अनादि उपादानत्व ब्रह्म में भी होने से इसलिए मिथ्यापद जोड़ दिया है मिथ्यात्व ब्रह्म में अनादि उपादानत्व तो है मिथ्यात्व नहीं है तो कहा उपादानत्वे सति मिथ्यात्वम इतना ही लक्षण करो उपादान का अनादि विशेषण क्यों जोड़ते हो अनादि के बिना जैसे साक्षात पद के बिना लक्षण कर लो ये कर रहे थे तो बंधन में आती व्याप्ति हो रही थी ऐसे यहां पर कहते हैं कि उपादानत्वे सती मिथ्यात्म ये लक्षण कर लो तो ये ब्रह्म में नहीं जाएगा अनादि पद नहीं देंगे तो लेकिन कहते हैं फिर मृदादि में ये लक्षण चला जाएगा मृदादि भी घटादी कार्य के प्रति उपादान कारण है तो उनमें उपादानत्व तो भी रहेगा और मिथ्या तो ही है तो मिथ्यात्व तो भी है हा हाँ? तो अनादि के बिना यदि लक्षण होगा तो उपादानत्व सती मिथ्यात्वम ये मृदादी में घटेगा लेकिन वे लक्ष्य नहीं है अज्ञान है लक्ष्य तो लक्षण किया अज्ञान का चला जाएगा अलक्ष्य मृदादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी इसलिए अनादि पद जोड़ दिया मृदादि सादी है मृदादि सादी है।, है तो ये कहते हैं कि मृदादि निराशार्थम अनादि इति ये लिखा तो फिर अनादित्व सती मिथ्यात्वम इतना ही लक्षण कर लो उपादान क्यों दे दिया अनादित्व सती मिथ्यात्व तो मिथ्यात्म कहने से तो केवल दो ही पदार्थ है ना ब्रह्म और प्रकृति यानी अज्ञान तो मिथ्या कहने से ब्रह्म में नहीं जाएगा और अनादि कहने से मृदादि में नहीं जाएगा लक्षण तो उपादानत्व तो विशेषण जोड़ने की क्या जरूरत है एक प्रश्न हुआ उसका उत्तर देते हुए कहते हैं अविद्यात्मोह संबंध निराशार्थम उपादानत्व सती वेदांत में अतः षडअस्माकम अनादय छे अनादि पदार्थ है अविद्या ब्रह्म जीव और ईश्वर और उनका आपस में संबंध जीव ईश्वर का भेद ये सब अनादि है षडअस्माकम अनादय तो ये जो आत्मा और अविद्या अज्ञान इनका संबंध है ये भी अनादि है ना तो अनादि होने से उपादान पद यदि नहीं देंगे अनादित्व सती मिथ्यात्व तो आत्मा और अविद्या का संबंध अनादि भी है और मिथ्या भी है तो अनादित्व सती मिथ्यात्व ये अज्ञान का लक्षण ब्रह्म आत्मा तथा तो अविद्या के संबंध में भी रहेगा अतिव्याप्ति हो जाएगी इसलिए वहां पर उपादानत्व ये पद जोड़ना भी जरूरी है अनादि उपादान तो ये अविद्या आत्म, आत्म संबंध अनादि होने पर भी उपादान नहीं है उसमें लक्षण नहीं जाएगा निर्दोष लक्षण हो जाएगा अनादि उपादानत्वे सती मिथ्यात्म ये कहते हैं तो इस प्रकार ये अध्यास का अस्तित्व तो बताया गया अध्यास नहीं है ये नहीं कहा जा सकता अध्यास नहीं है ये क्यों कहते हो आयुक्त होने से आवान होने से या कारण न होने से तो तीनों विकल्पों का निराकरण कर दिया अयुक्त तो इष्टापत्ति मानकर के स्वीकार किया अभान को अयम पद के द्वारा निवृत्त कर दिया अध्यास का अनुभव हो रहा है बता अनुभव सिद्ध अध्यास और कारणाभाव को नैसर्गिक पद से और मिथ्या ज्ञान निमित्त इन पदों से हटा दिया निमित्त कारण भी है उसका उपादान कारण भी है ये बता करके इसलिए आत्मान आत्मा का अध्यास नहीं हो सकता है ये कहना साहस मात्र होगा अध्यास आत्मात्मा का होता है ये इतना मात्र बता अब ये जो अध्यास होता है ये अध्यास का अस्तित्व सिद्ध किया ना उसे और सुदृढ़ करने के लिए वो बताया जा रहा है अध्यास का अभिनय अभिलाप करके बताया जा रहा अभिनय करके कि संप्रति अध्यासम दृढ़ी अभिलपति, अभिलपती अहम इदम ममेदम इसका अवतरण है अहम इदम ममेदम का कि संप्रति अध्यासम दृढ़ी अभिलपति अध्यास की जो का अस्तित्व बताया गया उसको दृढ़ करने के लिए दृढ़ अस्तित्व दिखाने के लिए उसका अभिलाप करते हैं बताते हैं कैसा होता है करके आत्मानात्मा का अध्यास अहम इदम मम इति तो अहम इदम् मम इदम् इसमें इदम् शब्द से लेना है संघात को कार्यकरण संघात को तो अहम इदम् का अर्थ है अहम मनुष्य इदम् शब्द से मनुष्यादि संघात को लेना तो अहम मनुष्य ऐसा अध्यास होता है मनुष्य इधम शब्द से ग्राह्य जो है अनात्मा है युष्म प्रत्ये है और अहम शब्द से ग्राह्य आत्मा है अस्मत प्रत्ये इन दोनों का तादात्म्य अध्यासो अनुभव में आ रहा है अहम मनुष्य इत्याकारक जो अनुभव है इससे युष्म प्रत्ये कार्यक्रम संघात के साथ अस्मत प्रत्येक गोचर आत्मा का तादात्म्य अध्यास सिद्ध हो रहा है इस अनुभव से ये कह रहा है और मम इदम इसमें इदम शब्द से शरीर आदि को ले सकते हैं तो ये मेरा शरीर है ऐसे मम ममाध्यास भी होता है शरीर के साथ तो ये मेरा वर्तमान में मानव शरीर है इत्यादि अध्यास अहम अध्यास मम अध्यास ये दो बताए बताया गया मनुष्य इत्यादि से तादात्म्य अध्यास बताया गया और मम इदम इससे बताया गया स्वरूप क्या नाम संसर्ग अध्यास ये कह रहा है ये आगे आ रहा है देखिए टिकाको आध्यात्मिक कार्यासुअ अहम् इति प्रथमो अध्यास तो आध्यात्मिक कार्याध्यास अनेक है अहम् अभिमान का विषयभूत जो कार्यकरण संघात स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इसमें कार्य रूप ही अहंता के अलंबन बन जाते हैं न स्थूल कार्य रूप है स्थूल शरीर और सूक्ष्म कार्य रूप है कर्ण शब्द सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर में मन प्राण और दसों इंद्रिया ये सब है ना तो ये सब के सब कार्य रूप है और इन सब को शरीर के अंतपाती होने से शरीर के अंदर होने से अध्यात्म कहा जाता है और अध्यात्म को विषय करने वाला अध्यास उसे कहा जाता है आध्यात्मिक अध्यास आत्म रूप से विषय बनने वाला जो पदार्थ है कार्यास उनमें आध्यात्मिक कार्याध्यास में प्रथम प्रथम कार्याध्यास है अहम अध्यास ये कहते हैं कि आध्यात्मिक कार्याध्यासेश अहम इति प्रथमो अध्यास तो सबसे पहले अहम यह अध्यास होता है अहंकाराध्यास अध्यास होता है न अधिष्ठान आरोप्य अंश अनुपलंभात नायम अध्यासो इति वाच्यम तो ये जो अहंकार अध्यास है अहम अध्यास है इस अहम अध्यास का जो अध्यास में अधिष्ठान और आरोप्य ऐसे दो अंश होते हैं ना तो यहां दो अंश स्फुरीत नहीं हो रहे हैं आरोप अंश ईधन तया स्पुर होता है अधिष्ठान अंश ईधन तया होता है सर्प रूप से आरोप अंशित होता है अयम सर्प इत्यादि में जो अधिष्ठान का सामान्य अंश है जिसे आधार कहा जाता है ऐसे यहां पर दो अंश स्पुरत नहीं हो रहे हैं अधिष्ठान अंश और अध्यस्त अंश तो उसके बिना अध्यास कैसे होगा कि अधिष्ठान आरोप्य अंश द्वय अनुपलंभात तो यहां मैं मनुष्य हूं इत्यादि में अधिष्ठान अंश तथा आरोप्य अंश की उपलब्धि न होने से अयम अध्यासो न यानी अहम अध्यासो न ये जो प्रथम अध्यास बता रहे हो अहम अध्यास होता है करके वह नहीं हो पाएगा इति नचवाच्यम ऐसा यदि कहते हैं तो कहते ये कहना नहीं चाहिए आपको क्यों कहते जैसे अयोधहती यहां पर भी अधिष्ठान अंश अध्यस्त अंश प्रतीत नहीं हो रहे हैं लेकिन दाहक ये दो अंश प्रतीत होते हैं आयो तो है रूपेन है प्रतीत हो रहा है ना तो अहम् उपलब्धे इति अयोदहती वो हो उपलंभात उपलब्ध उपलंभात अयोधहती तो में जैसे दाहक दाह्य अंश उपलब्ध हो रहा है ऐसे ही अहम उपलब्ध है यहां पर भी दो अंश उपलब्ध हो रहे हैं दृक अंश चेतन और दृश्य अंश अहंकारघात ये उपलब्ध हो रहा दृश्य रूपण तो अध्यास के लिए अंश द्वय का स्पुरन जरूरी है तो यहां दृक अंश दृश्य अंश का स्पुरन हो रहा है जैसे अयोधती में हो रहा है वहां भी तो अध्यास है दाहक अग्नि और गोलक ये दोनों भी प्रतीत हो रहा है इसलिए दाहकत्व का आरोप हो रहा है आयोगोलक में तो ये कह रहे हैं अहम उपलब्धे इत्यादि में दृगदृश्य अंश की उपलब्धि होने से आगे है इदम पदे भोग्य संघात उचते तो इदम पद से जो भोग्य संघात है इसे कहा जा रहा है कौन से इदम शब्द से अहम इदम मम इदम यहां पर जो मूल भाष्य में इदम शब्द का प्रयोग है वह स्वयं के कर्म फल का अनुभव करने के लिए स्वयं के द्वारा पूर्वकृत कर्मों का अनुभव करने के लिए प्राप्त जो शरीर है उसका परामर्शक है भोग्य संगात का इदम शब्द मा, मानवादी शरीर और अहम तो आगे इसलिए क्या होगा कि अहम इदम इति अने मनुष्यो अहम इति तादात्म्य अध्यासो दर्शित तो अहम इदम इस वाक्य से तादात्म्य अध्यास को बताया गया और उसका स्वरूप है मनुष्यो अहम ये तादात्म अध्यास और मम इदम शरीरम इति संसर्गाध्यास दर्शित ऐसा लगाना तो मम इदम इस वाक्य के द्वारा संसर्गाध्यास को भाषकर भगवान बता रहे हैं तो त्म्य अध्यास और संसर्गा इन दो प्रकार के अध्यास को बताने के लिए अहम इदम मम इदम शब्द प्रयोग है ये कह रहे हैं अब एक शंका होती है कि अनात्म इदम शब्द से ग्राह्य जो संघात है कार्यक्रम संघात और अहम शब्द से ग्राह्य जो आत्मा तो आत्मा का कार्यक्रम संघात के साथ तो तादात्म्य संबंधी होता है इसलिए तादात्म्य तादात्मस ही तो संसर्ग है। इन दोनों में क्या भेद है ये पूछा जा रहा है कि ननु देहात्मनो तादात्म्य संसर्ग इति तयो को भेद इति चेत ननु यानी आशंका है कि देह आत्मनो देह और आत्मा इन दोनों का तादात्म्यम एवं संसर्ग तो तादात्म्य ही तो संबंध है शरीर आत्मा का परस्पर तादात्म्य संसर्ग है तो तयो को भेद यहां तादात्म्य अध्यास और संसर्ग अध्यास ऐसे दो बता रहे हो इन दोनों में क्या भेद है तादात्म्य में और संसर्ग में चेत ऐसी यदि शंका कोई करें तो कहते सत्यम ठीक कह रहे हो लेकिन तादात्म्य और संसर्ग में थोड़ा अवंतर भेद बता रहे हैं जिसका यह अहम इदम से तादात्म्य अध्यास जिससे स्पष्ट हो और मम इदम से संसर्ग अध्यास हो स्पष्ट हो। लिए दोनों का अवानतर भेद बताते हैं कि तादात में तो है के सती मिथो भेद तादात्म्य यह में है कि सत्ता एक होने पर भी परस्पर भेद होता है तादात तादात्म्य सत्ताइक्य विशिष्ट परस्पर भेद तादात्म्य कहलाता है तत्र मनुष्यो अहम इति अंश भानम तो तत्र यानी तादात्म्य तो तादात्म्य अध्यास होने पर ऐक्य अंश का भान होता है तादात्म्य में मनुष्यो अहम ये तादात्म्य अंश का भान हो रहा है और ये मनुष्य शब्दित संघात और अहम अर्थ इन दोनों की सत्ता एक होते हुए भी परस्पर भेद है कार्यक्रम संघात की तो अलग सत्ता ही नहीं है ना आत्मा में कल्पित है कल्पित की सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से अलग नहीं होती तो सत्ता ऐक के होते हुए परस्पर भेद है इसलिए तादात्म्य माना जा रहा है आत्मा आत्मात्मा का उसमें से तादात्म्य में, में से जो आ, ये है सत्ता ऐक्य रूप अंश है वह प्रतीत होता है मनुष्य अहम यहां पर स्पष्ट रूप से संसर्ग का आ, सत्ता ऐक्य रूप अंश प्रतीत हो रहा है तादात्म्य त्म्य का और मम इदम शरीरम इत्यादि में मम इदम इत्यादि में भेद अंश जो है तादात्म्य का उसका भान स्पष्ट है तो तादात्म्य के दो अंश है तो विशेषण अंश जो सत्ता इक्य ये अहम मनुष्य इत्यादि में स्पष्ट है अभिव्यक्त होता है और तादात्म्य का जो भेद अंश है वह मम शरीरम यहां पर स्पष्ट होता है इसलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि मम इदम यह संसर्ग अंश है संसर्ग अध्यास है और अहम मनुष्य यह तादात्म्य अध्यास है यद्यपि तादात्म्य ही संसर्ग है लेकिन संसर्ग का भान थोड़ा भेद को स्पष्ट करता है कि मनुष्यो अहम इति ऐक्यांश भानम और मम इदम् इति भेद अंश रूप संसर्ग भानम भेद ये अवान्तर भेद हुआ एवं सामग्री सत्वात् सत्वात अध्यासो अनुभवसत्वाद्यासो अस्त ब्रह्म ऐक्योधावन विषय प्रयोजन सवाद शास्त्र आरंभणीय सिद्धांत भाष्यतात्पर्य तथापि से लेकर के लोक व्यवहार ये सिद्धांत भाष्य है ना इस सिद्धांत भाष्य का ये तात्पर्य हुआ क्या कि अध्यास की सामग्री विद्यमान होने से और अध्यास का अनुभव होने से अध्यास आत्मात्मा का होता है यह निश्चित होगा अध्यासो अस्थि उसका कारण भी है और अनुभव भी हो रहा है अतः तो अध्यास सिद्ध होने से अतः का अर्थ है अध्यास है ये निश्चित होने से जो वेदांत शास्त्र का विषय है ब्रह्मात्म एकत्व तो जी, ब्रह्मा आ, जीव ब्रह्म का भेद अविद्या अवस्था में प्रतीत होने पर भी वह भेद औपाधिक है कल्पित है यह निश्चित हो जाएगा अध्यास के सिद्ध होने से जीव ब्रह्म का भेद कल्पित है तो वास्तविक अभेद रूप जो विषय है ब्रह्मात्म एकत्व वो वेदांत शास्त्र का विषय सिद्ध हो जाएगा अध्यास के सिद्ध होने से और कर्तृत्वादि बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति कर्तृत्वादि बंध में अध्यस्तत्व सिद्ध होने से सिद्ध हो जाएगी तो इसलिए कहते हैं कि अतः ब्रह्मात्म ऐक के विरोधाभावे न ब्रह्मात्म ऐक के रूप जो विषय है वेदांत शास्त्र का उसका उस उसका कोई विरोधी न होने से विरोधा भेद जो कल्पित भेद है उस कल्पित भेद के साथ ब्रह्मात्म ऐक्य का कोई विरोध न होने से क्या होगा कि विषय सिद्ध हो जाएगा और प्रयोजन भी सिद्ध हो जाएगा बंध कल्पित सिद्ध हो जाएगा ना तो ज्ञान मात्र से उसकी निवृत्ति रूप प्रयोजन भी सिद्ध हो जाएगा ब्रह्मात्म एक रूपी विषय भी सिद्ध हो जाएगा तो विषय प्रयोजन यो सत्वात्बंध चतुष्ट अंत पाति प्रधान अनुबंध द्वय विषय और प्रयोजन के सिद्ध होने से अधिकारी को पहले ही बता है करके मुखु तो शास्त्रम शास्त्र आरंभणीय सिद्धांत तात्पर्यम तो समस्त ज्ञान कांड का तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचारात्मक ब्रह्म सूत्र आरंभणीय है ये निश्चित होता है ये तथापि इत्यादि सिद्धांत भाष्य का तात्पर्य अब आह कोयम इत्यादि पर विचार हम लोग कल करेंगे